महाभारत सभा सभापर्व ठंडवशोध्याय अर्जुन के द्वारा अनेक देशों राजाओं तथा भगदत्त की पराजय जन्मेजय जय उच दिशाभिजय ब्रह्मण विस्तरे नहे तृप्याम पूर्वेशा सिन्वा नरित महत जन्मे जय भोले ब्रह्मण दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है वे सम्पान धनंजयस्य धनंजय विजयम् मे बेग पद्यन पार्थी निर्जित वे वसुंधरा जी कहते हैं राजन यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। पूर्वम कुरिंद विषय वशे चक्रे महे पतिन् धनंजयो महाबाहिव्रेण कर्मणाम महाबाहू धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया आनर्ता कालकूटाश्चिंदास् विजित्य सह सुमंडल च विजिता कृतवान् कुलिंदों के साथ साथ कालकूट और आनर्त देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा भूमंडल को भी जीत लिया सुमंडल को भी जीत लिया सहितो राजन परम दीपं पार्थिवं राजन तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल दीप तथा राजा प्रतिबिंध्य पर विजय प्राप्त की शाकल साकल दीपवासाच सप्तपेश नृपा अर्जुन चैन्य स्त विग्रह सुलोभवत शाकल द्वीप तथा अन्य सातों द्वीपों में जो राजा रहते थे उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ सतान भी महेश्वासान जिज्ञे भरतर्षभ दैरे सहित सर्व प्राग ज्योतिषमुपाद्रवत भरतकुलभूषण जन्म विजय अर्जुन ने उन महान धनुधरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिष पूर्व पर धावा किया तत्र राजा महानासी भगदत्त विषापते तेनाशो मह युद्ध पांडव से, से महात्मन महाराज प्राग ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ स किरात प्राण ज्योतिषोभत अन्य बहुफिर ज्योधय सागरा अनुपम वाषी प्राग ज्योतिषपुर के नरेश किरात चीन तथा समुद्र के में रहने वाले अन्य से घिरे हुए थे। राजा संग्राम क्रम राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ आठ दिनों तक युद्ध किया तो भी उन्हें युद्ध से थकते न देख वे हंसते हुए बोले उपपन्नम महाबाहोय कौरवनंदन पाक शासन दाया देवी माहवशोभ महाबाहो कौरवनंदन तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है अहम सखा महेंद्र सेक्रा दनवरे वरों न सक्षम जतेता प्रमुख प्रमुखो प्रमुखतो युधि मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ बेटा तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूँगा तमेत तो पांडवे यूहि किम करवाणि यदसी महाबाहो तत् श्या्या्यामी पुत्र पांडु नंदन तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं वस् महाबाह तुम जो कहोगे वही करूंगा अर्जुन हुआ चुनाभो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर धर्मज्ञ सत्यसंधस्य यपुल दक्षिण तस्य तस् पार्थिवताम से कस्में प्रधीयता भवान पितृसखा चीय मैयाच तथोराज्ञापयाीत पूर्व प्रधीयता अर्जुन बोले महाराज धर्मज्ञ सत्य कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसुयज्ञ करने वाले हैं मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हों आप उन्हें कर दीजिए आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेट दीजिए भगदत्त आच कुंते मात में तुम तथा राजा युधिष्ठिर सर्वे तत्क्यामी कि भगदत्त ने कहा कुमार मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं मैं यह सब कुछ करूंगा बोलो तुम्हारे लिए और क्या करूं करूँ इतिश्री सभा परमढ़ी दिग्विजय परमढ़ी अर्जुन दिग्विजय भगदत्त पराजय धन विंसोध्या इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन दिग्विजय प्रसंग में भगदत्त पराजय संबंधी छब्बीसवां अध्याय पूरा हुआ